अथर्वेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रकरण की पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं अत्र स्वप्ने महिमान अनुभवती इस वाक्य का अर्थ भाष्कर भगवान ने बताया कि स्वप्नावस्था में देव शब्दित मन महिमा का अनुभव करता है देव शब्द का अर्थ जो मन किया इस पर आशंका हुई कि मन तो अनुभव के प्रति करण होने से उसे अनुभव के कर्ता के रूप में बताना अनुचित है अनुभव के प्रति कर्ता तो क्षेत्रज्ञ ही होगा यानी आत्मा होगा इस प्रकार आत्मा देव शब्द का अर्थ किया जाए ये हुई उसका समाधान करते हुए कहा गया कि नैश दोष जो आत्मा में कर्तृत्व कर्तृत्वभोक्तृत्व है वह स्वतः नहीं है मन रूपी उपाधि निमित्तक है इसलिए जिस मन रूपी उपाधि निमित्तक आत्मा में अनुभव के प्रति कर्तृत्व आता है वही अनुभव का कर्ता के रूप में श्रुति के द्वारा बताया जा रहा है मन क्योंकि मन न हो तो शुद्ध आत्मस्वरूप कर्ता नहीं है और इसमें सधि स्वप्नों भूतवा ध्याय तीव लेती व इत्यादि श्रुति भी प्रमाण के रूप में बताई गई फिर एक शंका मन उपाधि सहितत्व स्वप्न काले इदि से वे ही लोग कर रहे हैं जो अत्रेश अत्र स्वप्ने महिमान अनुभवती इस वाक्यस्थ देव शब्द का अर्थ मन नहीं मानना चाहते अपितु देव अर्थ करना चाहते हैं देव शब्द का अर्थ आत्मा करना चाहते हैं उन्होंने कहा कि अत्रेश देव स्वप्ने महिमान अनुभवती यह वाक्य मन में स्वप्न अवस्था में महमा अनुभव कर्तृत्व तो नहीं बता सकता यदि इसे मन ही स्वप्न में महिमा का अनुभविता है ऐसा बताएगा तो स्वप्न में आत्मा में स्वयं ज्योतिष बताने वाली श्रुति का विरोध होगा अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती ये जो वाक्य हैं इसका विरोध होगा इस प्रकार की शंका मन उपाधि सहितत्वे स्वप्नकाले काले क्षेत्र से स्वयं ज्योतिष बाध्यत केचिथ इस भाष्यवाक्य से की गई इस भाष्यवाक्य में जो स्वयं ज्योतिष शब्द है उसे उसके अर्थ को बताया जा रहा है बाध्यत के कर्म के रूप में स्वयं ज्योतिष का बाद होगा आत्मा के यदि स्वप्न अवस्था में आत्मा को निरुपाधिक न मान करके मन रूपी उपाधि वाला मानेंगे तो ये जो शंका हुई इस शंका को बताने वाले वाक्यस्थ स्वयं ज्योतिष इस पद का अर्थ टीका में टीका करने किया कि स्वयं ज्योतिष का अर्थ करना स्वयं ज्योतिषोधक श्रुति स्वप्नावस्था में आत्मा में स्वयं ज्योतिषोबोधक श्रुति है अत्र ऐस पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह बृहदारण्यक वाक्य इसे कहा जाता है स्वयं ज्योतिष बोधक श्रुति और इसका बाद होगा यदि आत्मा को स्वप्न अवस्था में मन उपाधि से युक्त मानेंगे तो ये अर्थ किया गया टीका में अब यहां स्वयं ज्योतिष पद का अर्थ स्वयं ज्योतिष ही रखेंगे यदि वो नहीं करेंगे स्वयं बोधक श्रुति तो जो आपत्ति आती है उसे कह रहे हैं टीका में अन्यथा द्वितीय दीपादीनाम इव वास्तवस्य तस्य बाधा भावात इति अन्यथा का अर्थ है स्वयं ज्योतिष शब्द का अर्थ स्वयं ज्योतिष ही रखेंगे स्वयं ज्योतिषोधक श्रुति नहीं करेंगे भाष्य में प्रयुक्त स्वयं ज्योतिष पद का अर्थ यदि तो क्या होगा तो द्वितीय सत्वी दीपादीनाव वास्तव से तस्भा जैसे दीप स्वयं ज्योति है तो दीप के पास दीपांतर के रहने से दीप के स्वयं ज्योतिष का बाध नहीं होता है ज्योत्यंतर रूप जो दीपांतर है वह एक दीप के पास दूसरा दीप रख भी ले तो भी प्रथम दीप में जो स्वयं ज्योतिष हैं वह जैसे द्वितीय दीपांतर के अभाव अवस्था में स्वयं ज्योतिष उसमें रहता है ऐसे भाव अवस्था में भी रहेगा ये नहीं कि दूसरा दीप आने से पहले दीप का स्वयं ज्योतिष बाधित होता हो ऐसा नहीं है जैसे ऐसे स्वप्न अवस्था में भी मन के मन रूपी ज्योत्यंतर के रहते हुए भी आत्मा का वास्तविक जो स्वयं ज्योतिष है वह बाधित नहीं होगा वो बना रहेगा इसलिए वहां स्वयं ज्योतिष शब्द का अर्थ स्वयं ज्योतिष बोधक श्रुति करना जरूरी है न कि स्वयं ज्योतिष ये अन्यथा इव वास्तवस्य बाधा भावात इति इस वाक्य से कहा गया अब आगे ये जो शंका हुई भाष्य वाक्य में मन उपाधि सही तत्व से लेकर के इति यहां तक के वाक्य से एक शंका की गई ना था था था था था था था था है हाँ टीका मैं ठीक है यानी स्वयं ज्योतिष ज्योतिष्व बाधित नहीं होगा दूसरा आत्मा का स्वयं ज्योतिष बाधित नहीं हो पाएगा जैसे दीप के पास में दूसरा दीप रखने पर भी दीप के स्वयं ज्योतिष का बाध नहीं होता ऐसे आत्मा के स्वयं ज्योतिष का बाध नहीं होगा यदि मन को स्वीकार कर भी लेते हैं तो तो फिर ये जो शंका की जा रही है स्वयं ज्योतिष में बाध्य मन के रहने से स्वयं ज्योतिष बाधित होगा यह शंका ही बाधित होगी न कि आत्मा का स्वयं ज्योतिष बताया गया अब ये जो शंका हुई इसलिए स्वयं ज्योतिष शब्द का अर्थ करना स्वयं ज्योतिष बोधक श्रुति का बाद होगा यह शंका तो बन सकती है अब इस शंका का निराकरण करने के लिए स्वप्न में मन को स्वीकार करने पर आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताने वाली श्रुति का बात होगा ये जो शंका की जा रही है इस शंका का निराकरण करने के लिए दो विकल्प किए जा रहे हैं टीका में उष्टिका को देखिए अत्र से लेकर के वो विकल्प है इति तक तो स्वयं ज्योतिष जो पद है भाष्यस्त उसका अर्थ स्वयं ज्योतिष बोधक श्रुति करना चाहिए ये बताया गया तो अत्र किम मनसह सत्वे ज्योतिर मनसो विद्यमानत्वात् विदम्वादन स्वयं ज्योतिष्वबोधन न इति श्रुते हे कार्यस्य बोधनस्य बाधो कार्य बोधन बाधोिप्रेत उत मनसो अभावोपि मनसोपी विवक्षुत ये दो विकल्प करके पूछा गया कि अत्र यानी ये जो आक्षेप वाक्य है इस आक्षेप वाक्य में जो आप ये कह रहे हो कि स्वप्न अवस्था में क्षेत्र आत्मा को मन उपाधि वाला मानने पर स्वयं ज्योतिष बोधक श्रुति का बाद होगा तो श्रुति का बाद का मतलब क्या है श्रुति के बाद का अर्थ श्रुति के कार्य का बाद श्रुति तो प्रमाण है ना? और प्रमाण का कार्य होता है प्रमा तो प्रमा का बाद होगा ये कह रहे हो जो अत्रेश पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती इस प्रमाणभूत भूत श्रुति वाक्य का जो कार्य है स्वप्न अवस्था में आत्मा को स्वयं ज्योति बताना रूप स्वयं बोधन का अर्थ है बताना ज्ञापन ये है कार्य किसका अत्रयम पुरुषः पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस वाक्य का तो अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस प्रमाणभूत वाक्य का जो कार्य है स्वप्नावस्था में आत्मा को स्वयं ज्योति बताना रूप इस कार्य का बाद मानना अभिप्रेत है ये प्रथम विकल्प अथवा यानी मन को स्वीकार करने पर स्वप्न अवस्था में यह श्रुति आत्मा को स्वयं ज्योति नहीं बता पाएगी ये कहना चाहते हो अथवा ये बताना चाहते हो कि श्रुति का जो स्वप्न अवस्था में आत्मा को स्वयं ज्योति बताना रूप कार्य है इस कार्य की सिद्धि के लिए यह श्रुति मन का अभाव बता रही है मन का अभाव यह श्रुत्यर्थ है जब तक मन का अभाव स्वप्न अवस्था में नहीं होगा तब तक यह श्रुति आत्मा में स्वयं ज्योतिष नहीं बता पाएगी ये कहना है क्या ये द्वितीय विकल्प ये दोनों विकल्प समझ में आए ना तो द्वितीय विकल्प में फिर क्या होगा तो कहते हैं ततच तत सत्वे श्रुत्यर्थ बाध इति भाव इति वा तो ततश्च यानी श्रुति स्वप्नवस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताने के लिए मन का अभाव बताती है ये अर्थ है कौन से श्रुति का अर्थ है अत्र एम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति का अर्थ मन का अभाव मानना चाहेंगे सुसुप्ति अवस्था में और यहाँ पर अत्रेश देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति वाक्य में सिद्धांत के अनुसार देव शब्द का अर्थ मन करने पर तो स्वप्न में यह वाक्य तो बताएगा मन रहता है और अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह वाक्य तो बता रहा है कि मन का अभाव है क्योंकि मन का अभाव स्वीकार किए बिना आत्मा में स्वयं ज्योतिष का ज्ञापन नहीं हो पाएगा वहां स्वयं ज्योति वाक्य के अनुसार तो मन का अभाव स्वप्न में होना चाहिए और यहां भाष्यकार भगवान ने जो देव शब्द का अर्थ बताया मन उसको यदि स्वीकार करेंगे तो अर्थ निकलेगा प्रश्न उपनिषद का यह वाक्य स्वप्न में मन का अस्तित्व बता रहा है और बृहदारण्य श्रुति बता रही है आत्मा में स्वयं ज्योतिष को बताने के लिए स्वप्न में मन का अभाव तो इस प्रकार ये बृहदारण्य श्रुति वाक्य का जो अर्थ है स्वप्न अवस्था में मन का अभाव रूप उसका बाद होगा यह कहना क्या विवक्षित है ये कह रहे हैं तत्सत्वे तत्सत्वे तत्सत्व मन सत्वे तो तो सिद्ध प्रश्न वा, प्रश्नोपनिषेद वाक्य के अनुसार देव शब्द का अर्थ मन करने पर स्वप्नावस्था में मन को स्वीकार करना पड़ेगा मन का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा और मन रहेगा तो फिर श्रुत्यर्थ बाधा तो श्रुति या नहीं वो बृहदारण्यक श्रुति आत्मा में स्वयं बोधक श्रुति और उसका अर्थ मन का अभाव है स्वप्नावस्था में उसका बाद हो जाएगा यदि मन का अस्तित्व स्वीकार करेंगे तो तो अर्थ बाध इति ये दो विकल्प हुए इनमें से प्रथम विकल्प का निषेध किया जा रहा है, है। नाद्य इत्यादि से प्रथम विकल्प है मन को स्वीकार करने पर ज्योत्यंतर रूप मन के विद्यमान होने से आत्मा में स्वयं ज्योतिष को बता, बताना संभव नहीं हो पाएगा ये प्रथम विकल्प इसका निषेध करते हुए कहा जा रहा है नाद्य टीका में ही तो ये प्रथम विकल्प को तो पूर्व पक्षी स्वीकार नहीं कर सकते क्यों तो कहते इसलिए कि मनसी सत्यपि इति रित्या मनसो दृश्य आत्मन स्वयं कहते हैं स्वप्नावस्था में के के इस वाक्य अनुसार मन को स्वीकार कर लेने पर भी मनस, मनसी सत्यपी का अर्थ है ना मनसी सत्यपी वह मन ज्योति रूप नहीं है अपितु दृश्य है इन्हें घटादी के तरह प्रकाश्य है और प्रथम विकल्प में क्या कहा गया मन को स्वीकार करने पर ज्योत्यंतर से मनस विद्यमानवाद तो मन रूपी ज्योत्यंतर के विद्यमान होने से आत्मा में स्वयं ज्योतिष नहीं बता पाएगा श्रुतिवाक्य सुरु, तो मन को ज्योति रूप स्वीकार करेंगे तब तो नहीं बता पाएगा लेकिन मन तो ज्योति रूप है ही नहीं वह दृश्य रूप है याने प्रकाश रूप है प्रकाशक नहीं है ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन बताएगा तो ऐसा भाष्य में बताया जा रहा है एवं तरी इति वक्षमान रित्या एवं तरी इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है उसमें भाष्कर भगवान बताएंगे कि मन दृश्य रूप है वो कहाँ पर आ रहा है अठावन नंबर पृष्ठ परे भाष्यवाकर्णुश्रुत्यर्थ हिथ्वाम न तो अभिम वर्षशतेना श्रुत्यर्थ ज्ञात शक्य से सर्व पंडित मन म इत्यादि वाक्य यहां पर एवं तरही शब्द से अपेक्षित है कहा टीका में तो एवं तरही वक्षमान रित्या का अर्थ है एवं तरही इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है जो प्रकार रीति यानि प्रकार उस प्रकार से ये निश्चित होगा कि मन दृश्य है तो दृश्य रूप होने से मनसो दृश्य ज्योतिषअयोग तो मन दृश्य रूप है ज्योतिरूप नहीं है अयोगे न का है असंभवन ज्योतिषअयोगे नी मन में ज्योतिष असंभव होने से आत्मन एव ज्यो स्वयं ज्योतिष से बोधयुम शक्यवात् तो आत्मा ही स्वयं ज्योति है और जो वहाँ स्वप्न अवस्था में मन है वह ज्योति रूप नहीं है अपितु दृश्य रूप है और उसके प्रकाशक ज्योति के रूप में आत्मा को बताया जा सकता है स्वयं ज्योति आत्मा है यह ज्ञापन अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती वाक्य कर सकता है इसलिए प्रथम विकल्प अनुचित है हाँ? एक ही ज्योति रहेगी आत्मज्योति ही रहेगी मन तो दृश्य होने के कारण ज्योति रूप नहीं है उसमें ज्योतिष असंभव है हाँ दृश्य कोटि में गया तो इसलिए ज्योति नहीं रहा तो एक ही ज्योति है वो कौन है आत्मा और आत्मा रूपी एक ही ज्योति के वहाँ पर विद्यमान होने से उसी में स्वयं ज्योतिष्टों का ज्ञापन संभव है इस अभिप्राय से ये कहा गया कि तन्न तन्न यानी मन को स्वप्न अवस्था में स्वीकार करने पर ज्योत्यंतर के विद्यमान होने से आत्मा में स्वयं बोधन नहीं हो पाएगा ऐसा जो प्रथम विकल्प है वो ठीक वो नहीं है तन्न का अर्थ है तो प्रथम विकल्प का निषेध हुआ द्वितीय विकल्प का निषेध करने के लिए श्रुति में भाष्य में वाक्य है श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति तेष्याम ये जो वाक्य है ना ये है जो टीका में द्वितीय विकल्प किया गया था उसका निराकरण करने के लिए भाष्य में प्रयुक्त वाक्य श्रुत्यर्थ अपरिज्ञान कृता भ्रांति तेष्याम इसका अवतरण देखिए टीका में न द्वितीय तन्ने इस प्रतीक के बाद में न द्वितीय का अर्थ है द्वितीय विकल्प भी उचित नहीं है अनुचित ही है द्वितीय विकल्प में और विकल्पों में प्रथम विकल्प से क्या अंतर है तो ये मानना चाहते हैं कि द्वितीय विकल्प में आत्मा में स्वयं ज्योतिष बोधन रूप कार्य की सिद्धि के लिए मन का अभाव चाहे वो दृश्य रूप भी हो तब भी उसका अभाव विवक्षित है ये अर्थ है इसलिए फिर क्या होगा और मन को स्वीकार करेंगे यदि तो श्रुति का अर्थ बाधित होगा मन, मन का अभाव तो अर्थ हुआ कौन से श्रुति का अर्थ हुआ अत्र एयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती का और अत्रेश पुरुषः स्वप्ने महिमानम अनुभूति वाक्य में देव शब्द का अर्थ मन करेंगे तो फिर तो महिमा के अनुभवकर्ता के रूप में मन का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं तो स्वयं ज्योति श्रुति का जो अर्थ था मनोअभाव वो बाधित होगा न तो अर्थ बाध नामक जो द्वितीय विकल्प है वो द्वितीय विकल्प भी ठीक नहीं है ये न द्वितीय का ठीक नहीं है तो कहते हैं तदनी मनसो अभावस्तु श्रुत्यर्थ एवं न्या श्रुत्यर्थअपरिज्ञान कृता भ्रांति तेजा तो तदानिम शब्द का अर्थ स्वप्न अवस्थायाम तदा नीम का अर्थ निकलेगा स्वप्नावस्था में तदा निम का अर्थ होता उस समय उस समय यानी स्वप्नावस्था में मन का अभाव ये तो अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति का अर्थ निकल ही नहीं सकता ये सिद्धांति कह रहे हैं तो तदानिम मनसो अभावस्तु श्रुत्यर्थ एवं भवति। तो अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति का अर्थ स्वप्न अवस्था में मन का अभाव ये हो नहीं सकता ये अर्थ इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि श्रुत्यर्थ अपानकृता भ्रांति तेजा यदि त्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुति स्वप्न में मन का अभाव बताती है ये अर्थ कोई करता है अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती वाक्य का तो ये अर्थ उस वाक्य का समझने वाले की तो भ्रांति ही है तेषाम शब्द से लेना अत्रयम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती इस बृहदारण्यक श्रुति का अर्थ स्वप्नावस्था में मन का अभाव समझने वाले लोग और उनको तो श्रुति का ये अर्थ है इस प्रकार की भ्रांति ही है और भ्रांति क्यों है तो जैसे रस्सी को सर्प समझना भ्रांति है वो भ्रांति क्यों है सी के अज्ञान के कारण ऐसे श्रुति के वास्तविक अर्थ का ज्ञान न होने से वास्तविक श्रुत्यर्थ अज्ञान निमित्तक भ्रांति ही मानी जाएगी कि अत्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुति का अर्थ स्वप्न में मन का अभाव है ऐसा अर्थ समझना ये श्रुति के वास्तविक अर्थ के अज्ञान निमित्तक भ्रांति है ये यहां पर कहा गया कि श्रुत्यर्थ परिज्ञान कृता भ्रांति तेशाम। अब यस्मात इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार <coughs> आत्मनि स्वयं ज्योति आत्मे ज्योतिषोबोधनात्मक व्यवहार से प्रकाश्यादी तद्बोधन बोध साधने मन आद चोधयु नान्यथा इति मन आदि अभावो न आदिअ्रुत विवक्षितः तथा सती तद्बोधन इत्याह यस्मादिति तो ये कहते हैं कि अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती जो आत्मा में स्वयं ज्योतिष्व बोधन रूप अपना कार्य कर रही है परमा का उत्पादन कर रही है ये आत्मनी स्वयं ज्योतिषोबोधन आत्मक व्यवहार शब्द का अर्थ है आत्मा को स्वयं जो, स्वयं ज्योति बताना रूप जो कार्य प्रमा अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इस श्रुति का जो कार्य है हाँ, वो कार्य है आत्मा में स्वयं ज्योतिषों का ज्ञापन रूप जो व्यवहार है यानी कार्य है ये प्रकाश्यादि सापेक्ष है प्रकाश्य यानी विषय प्रमाण अकेला प्रमा का उत्पादक नहीं होता यदि उसका अर्थ न हो विषय न हो इसलिए प्रमा को माना जाता है प्रमाण तथा वस्तु तंत्र वस्तु कहते हैं प्रमेय को प्रमेय का ही दूसरा नाम है प्रकाश्य। प्रकाश प्रकाश यानि ज्ञान प्रमा और प्रकाश है प्रमा का विषय प्रमेय तो प्रकाश यानि प्रमेय और आदि शब्द से लेना प्रमेय के साथ प्रमाण का संसर्ग शब्द प्रमाण का अपने प्रमेय के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव रूप संसर्ग रहेगा संबंध रहेगा चक्षु इंद्रिय का घटादि के साथ संयोग संबंध रहेगा रूपादि के साथ संयुक्त समवाय संबंध रहेगा ऐसा जो संबंध है उसे प्रकाश शादी इसमें जो आदि शब्द है उससे लेना प्रमाण का प्रमेय के साथ संबंध और प्रकाश यानि प्रमेय तो जो अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस वाक्य रूप प्रमाण से होने वाला आत्मा में स्वयं ज्योतिष का बोधन रूप व्यवहार है कार्य है प्रमा है यह प्रमा प्रकाश याने प्रमेय स्वयं ज्योति आत्मारूप प्रमेय और उस आत्मारूप प्रमेय के साथ प्रमाण का संसर्ग प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध सापेक्ष है ये हो जाए तभी विषय रहे और विषय के साथ शब्द प्रमाण का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध बने तो ये आत्मा में स्वयं ज्योतिष बोधन रूप व्यवहार अर्थात कार्य हो सकता है इसलिए आगे कहते हैं तस्वीन सत्यव तस्वीन शब्द से लेना प्रकाश आदि को जिसकी अपेक्षा है ज्योतिष्टोबोधक ज्योतिषोबोधन रूप व्यवहार को जिन प्रकाश्यादि की अपेक्षा है उन प्रकाश्यादियों को तस्वीन शब्द से लेना तो तस्वीन सत्यव उन प्रकाश्यादि के रहने पर ही तदबोध साधने तद्बोध साधन यानी तदबोध तो हुआ बोध बोधन और उसका साधन वो क्या है मन भी है तो तदबोध साधने मन आदौचे सत्यव तो मनादि के रहने पर ही तदबोधितुम तुम शक्यते तो मनादि के रहने पर ही तदबोधयुम शक्य थे यानी आत्मा में स्वयं ज्योतिषों को बताना संभव है न अन्यथा अन्यथा नहीं मन आदि अभावो इसलिए इति का इसलिए मन आदि अभावो न श्रुत विवक्षित तो श्रुति में मन आदि का अभाव विवक्षित नहीं हो सकता श्रुति का अर्थ मनादि अभाव नहीं हो सकता श्रुति यानी श्रोतो इस शब्द से लेना अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर् भवती ये श्रुति उसका अर्थ मन का अभाव नहीं है उल्टा मन का होना जरूरी है आत्मा के स्वयं ज्योतिष को बताने के लिए क्योंकि वो साधन है तथा सती तद्बोध अशक्ते तथा सती का मन आदि का अभाव मानने पर तद्बोधन यानी आत्मा में स्वयं ज्योतिषोधन अशक्त्य का अर्थ है असंभवात तो स्वयं ज्योतिषोधन ही असंभव होने से इस अभिप्राय से ये लिखते हैं भाष्य में कि यस्मात स्वयं ज्योतिषवादि व्यवहारों आमोक्षात सर्वो अविद्या मन आदि उपाधि जनता ये जो स्वयं ज्योतिषवादि व्यवहार है ये भी अविद्या विषय हैं और मन उपाधि जनित हैं स्वयं ज्योतिषवादि व्यवहार के ये तीन विशेषण हैं यहां पर आमोक्षांत अविद्या विषय एवं और मन आदि उपाधि जनित और सर्व ये भी है एक स्वयं ज्योतिषवादि सर्वो व्यवहार वो कब तक व्यवहार है तो कहते आमोक्षांत मोक्ष तक सब व्यवहारी है यानी अद्वैत भाव में अद्वैत ब्रह्म भाव में अवस्थान यही तो मोक्ष है ना, वो अव्यवहार्य स्थिति है तो उससे पहले तक क्या है वो स्वयं ज्योतिषवादी सब व्यवहार है स्वरूप में अवस्थित होने के बाद कोई श्रुति वाक्य आकर के ये नहीं बताता मुक्त पुरुष को कि तुम स्वयं प्रकाश हो उपनिषद प्रमाण भी किसको समझा रहे हैं कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो करके स्वयं ज्योति ब्रह्मस्वरूप हो ये अज्ञानी को जो अपने आप को स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वरूप नहीं समझ रहा है उसे समझाने के लिए ही अज्ञानी को समझाने के लिए ही उपनिषद रूपी मोक्ष शास्त्र भी है इसलिए अध्यात्म भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कहा ना कि सभी प्रमाण प्रमेय व्यवहार अविद्यावत पुरुष विषयक है ने भ्रांत पुरुषों को समझाने के लिए भ्रांत पुरुषों में जो भ्रांति है उसे निकालने वाला जो यथार्थ अनुभव है वो कराने के लिए भ्रांत पुरुषों को आत्मविषयक यथार्थ अनुभव कराने के लिए उपनिषद है और जब यथार्थ अनुभव हो जाए भ्रांति निकल जाए तो फिर मैं के रूप में और ये सारा जगत भी ब्रह्म के रूप में ही प्रतीत होगा भोक्ता तथा भोग्य जगत भोक्ता तथा भोग्य जगत उसका अधिष्ठान जो ब्रह्म है तद्रूप प्रतीत होगा हाँ वो अध्याशी तो भ्रांति है और वो भ्रांति रूप अध्यास अज्ञान निमित्तक है अविद्या निमित्तक है यह कहा जा रहा है अविद्या विषय उसका उपादान कारण है अविद्या विषय शब्द का अर्थ है उपादान कारण और मन आदि उपाधि जनित में जनित शब्द से लेना निमित्तक तो अविद्या उपादानक मन आदि उपाधि निमित्त ही ये सारा व्यवहार है स्वयं ज्योतिषवादी व्यवहार भी इसलिए उसका निमित्त रूप मनादि का रहना तो जरूरी है ये यहां पर कहा गया और मनादि ना हो तो निमित्त के ना होने से नैमित्तिक स्वयं ज्योतिषवादी व्यवहार भी नहीं हो पाएगा अब यत्रवा अन्यद तत्र अन्यो सैत त्र इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तत्र मानम आह अविद्या उपादानक ही और मनादी निमित्तक ही स्वयं ज्योतिष्वादी समस्त व्यवहार हैं अविद्या अवस्था में ही होने वाला इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बता रहे हैं भाष्यकार भगवान ये तो यस्मात स्वयं ज्योतिषवादी व्यवहारोपी आमोक्षांत इत्यादि वाक्य भाष्यकार भगवान का है ना पौरुषय वाक्य है ये जब तक वेद प्रमाण से समर्थित नहीं होता प्रमाणित नहीं होता तब तक इसे प्रमाण नहीं माना जाएगा ना। इसलिए अपने द्वारा उक्त जो अर्थ है उस अर्थ को वेद से प्रमाणित किया जा रहा है भस्कर भगवान के द्वारा <coughs> ये तत्र तो मानम आह का अर्थ निकलेगा यानी सारा व्यवहार अविद्यावस्था में ही है इसे बताने वाला प्रमाण वेद वचन बताया जा रहा है यत्र वा अन्यद इव ये तत्र अन्यो अन्यत पश्येत तो यत्र वा यानी वई वे में आदेश करके यकार का लोप हुआ है तो यत्र ये अविद्या अविद्यावस्थायाम एवं विद्या और वही ये व्यावर्तक हो जाएगा विद्या अवस्था का विद्या अवस्था है मोक्ष अवस्था जहां कोई अज्ञान तथा अज्ञान का निमित्त भूत भ्रांति नहीं है द्वैत नहीं है तो वहां पर फिर ये स्वयं ज्योतिषवादी व्यवहार भी नहीं है वहां बोलना बंद प्रश्न उत्तर प्रश्न करने वाला भी नहीं उत्तर देने वाला भी नहीं केवल आत्मा ही आत्मा है अद्वितीय निर्विकार चेतन इसलिए यद्द का अर्थ है अविद्यावस्थायाम यत्र, यत्र यानी यश्याम अविद्यावस्थायाम एवं अन्य भवति तो अज्ञान अवस्था में भी भेद तो ही नहीं लेकिन भोक्ता भोग्य ऐसा भेद सा हो जाता है अज्ञान के कारण भासता है भेद सा अंधकार में रस्सी के अज्ञान अवस्था में भी वहा सर्पादी नहीं है लेकिन सर्पादि से भासते हैं ऐसे ही ये कहते हैं कि अन्यदीव अन्य जैसा यानि द्वैत जैसा अविद्या अवस्था में शात, यानी होता है तो तत् उस अविद्या अवस्था में अन्यो अन्यत पशेत तो फिर त्रिपुटी बनी तो अन्य यानी प्रमाता अन्यत यानि अपने से भिन्न जो दृश्य है उसे चक्षुषा प्रसिद चक्षु से देखता है ऐसे अन्यो अन्यत श्रृणु ओ अन्य अन्य को सुनता है यानि त्रिपुटी होती है भेद व्यवहार होता है ये सारा स्वयं ज्योतिषवादी व्यवहार ये कहाँ है तो अविद्यावस्था में है ऐसा ये श्रुति बता रही है दूसरी एक श्रुति है मात्राससर्गस्त भवती इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार द्वितीया भावे व्यवहारों नास्ति प्रमाणम आह मात्रेति तो जब तक द्वैत दर्शन है तभी तक व्यवहार है और द्वैत दर्शन नहीं तो कोई व्यवहार भी नहीं तो द्वैत दर्शन के अभाव में व्यवहाराभाव को बताने वाला प्रमाण ये वाक्य है मात्रा संसर्गस त्वस्य संसर्गस्वती <coughs> इसलिए लिखा कि द्वितीय भाव द्वैत के न होने पर व्यवहारो नास्ति व्यवहार नहीं होता इत्यत्रापि मानम आह भ्रांति होने पर ही भेद दर्शन होने पर ही व्यवहार होता है भेद दर्शन न हो तो व्यवहार नहीं इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण है मात्रा संसर्गस्वती शब्द से लेना सुसुप्त पुरुष को अश्य शब्द सुसुप्त पुरुष का परामर्शक अस्य अस्यानी सुसूप्त पुरुष सेब्द का अर्थ है दृश्यपदार्थ दृश्यपदार्थों के साथ असंसर्ग संसर्ग का अभाव संसर्ग यानी संबंध असंसर्ग का अर्थ है असंबंध संबंधाभाव तो सुसुप्त पुरुष का दृश्य पदार्थ के साथ संबंध नहीं होता ये मात्रा संसर्ग स्वशती इससे कहा जा रहा कि सुसुप्त पुरुष का दृश्य पदार्थों के साथ संसर्ग नहीं है का है संसर्ग नहीं मात्रा संसर्ग स्वशती इसमें मात्रा शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार मात्रा शब्दार्थ मात्रा शब्द का अर्थ है टीकाकार के अनुसार दृश्य और वहां मात्रा संसर्ग में पदच्छेद करते समय ऐसा छेद करना असंसर्ग इति इति इति मात्रा असंसर्ग मात्रा छेदर्गर्ग तो अर्थ क्या निलेगा तो कहते हैं दृश्या संसर्गे सुषुत विज्ञा भावो द्वितीय भाव व्यवहारों नास्ती इतर्थ ये मात्रा संसर्गस्वती इस श्रुति का अर्थ निकलेगा सुसुप्ति अवस्था में दृश्या संसर्गे या के साथ संसर्ग न होने से दृश्य दृष्टा दर्शनादि त्रिपुटी के न होने से विशेष विज्ञाना भाव उक्त्या तो ये बताया गया कि विशेष विज्ञान ने द्वितीय भेद प्रतीति द्वितीय का ज्ञान यानी भेद ज्ञान विशेष शब्द का अर्थ होता है भेद तो विशेष विज्ञानाभाव का अर्थ निकलेगा भेद ज्ञानाभाव उक्त्या यानी कथनात् तो द्वितीय भेद ज्ञान के कथन से क्या हुआ कि द्वितीय भावे तो द्वितीय का अभाव होने से यानी भेद का अभाव होने से व्यवहारो नास्ति व्यवहार होता है भेद में तो वहाँ भेद नहीं है सुसुप्ति में इसलिए कोई व्यवहार भी नहीं है जागृत स्वप्न में भेद है तो व्यवहार है अतो न द्वितीय कल्प संभवती इसलिए जो द्वितीय कल्प है द्वितीय कल्प क्या कि उसके विषय में अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति का बाद होगा ये जो शंका की थी ना इसका निराकरण करने के लिए जो दो विकल्प किए थे तो बोधन का बोधन रूप कार्य सिद्ध नहीं होगा उसका बाद अथवा बोधन रूप कार्य की सिद्धि के लिए मन का अभाव ये रथ मानना चाहते हो ये चर्चा चल रही थी तो सुसुप्त क्या नाम जागृत में जैसे व्यवहार होता है ऐसा व्यवहार स्वप्न में भी होता है ना इसलिए मानना पड़ेगा वहाँ भेद है भेद हैं तो उसके लिए फिर व्यवहार का हेतु हेतुभूत मनादि मानने पड़ेंगे तो मन का अस्तित्व मानेंगे व्यवहार की सिद्धि के लिए जैसे जागृत में मनादि के रहने के कारण व्यवहार होता है ऐसे व्यवहार की सिद्धि के लिए स्वप्नवस्था में अनुभूयमान अनु व्यवहार की सिद्धि के लिए मन को स्वीकार करना पड़ेगा मन रहेगा यदि तो अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति में मन का अभाव ये अर्थ नहीं हो सकता ये श्रुति अर्थ नहीं हो सकता यही द्वितीय कल्प था पूर्व पक्ष का उसका निराकरण होगा उस दृष्टि से कहते हैं अतो न द्वितीय कल्प संभवती तो जागृत अवस्था के तरह स्वप्न अवस्था में भी व्यवहार होता है तो व्यवहार का हेतुभूत मन स्वीकार करना पड़ेगा तो मन स्वप्न में रहेगा तो अत्रायम पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती श्रुति का अर्थ स्वप्न अवस्था में मनो अभाव ये नहीं हो सकता ये यहाँ पर कहा अतो न द्वितीय कल्प संभवती इत्या इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं अच्छा उससे पहले भाष्य में और भी एक वाक्य है इसी अर्थ में कि द्वितीय के न होने पर व्यवहार नहीं होता है ये बताने के लिए ही यम आत्मव अभूत तत् कंपसेत ये भाष्य में वाक्य है न इत्यादि श्रुति तो जिस विद्यावस्था में सर्व आत्मैव अभूत सर्वम शब्द से लेना दृष्टा, दृश्य रूप से प्रतीयमान जो जगत है वो सबका सब आत्मैव अभूत अधिष्ठान का ज्ञान होने से अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म में कल्पित दृष्टा, दृश्य, दर्शनादि त्रिपुटी अधिष्ठान रूप ही हो गई अधिष्ठान रूप हो गई का मतलब एक अधिष्ठान ही अधिष्ठान शेष रह गया बाकी सबका बाद हो गया तो उस अधिष्ठान वो अधिष्ठान तो अद्वितीय है ब्रह्म तो भेद नहीं है इसलिए वहाँ कोई व्यवहार नहीं होता तो यत्र अश्य आत्मय बाबू तत्के न कम पश्चेत इससे व्यवहार का अभाव बताया गया भेद प्रतीति न होने से अब अतः इत्यादि का अवतरण जो टीका में लिखा कि अतो न द्वितीय कल्प संभवती इति आह अत इसका इसे देखिए भाष्य में कि अतो मंद ब्रह्म विदाम एव आशंका न एकात्म विदाम इसलिए जो मंद ब्रह्म विद है उन्हीं की यह शंका हो सकती है जो एकात्म ब्रह्मविद है यानी मुख्य ब्रह्मविद है उनकी यह शंका नहीं हो सकती मंद ब्रह्मविद और एक एकात्म ब्रह्मविद का अर्थ क्या है कि जो वेद के प्रति श्रद्धा तो करते हैं लेकिन वेद के गहराई को तात्पर्य अर्थ को नहीं समझते वे हैं मंद ब्रह्मविद बुद्धिमान्य हैं, उसके कारण वेद का जो अभिप्राय है अद्वैत ब्रह्म में उन्हें समझ में आता तो उनकी ही ये शंका हो सकती है क्या कि अत्र पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवती यह वाक्य ब्रह्म में यानी आत्मा में स्वयं ज्योतिष्टों को बताने के लिए स्वप्न अवस्था में मन का अभाव भी बताता है इत्याकारक जो शंका है ये शंका मंद ब्रह्मविद की ही हो सकती है यानी बुद्धिमंद की ही हो सकती है श्रद्धा होने पर भी विवेक शक्ति जिसके अंदर नहीं है ऐसे व्यक्ति की ही हो सकती है एकात्म ब्रह्मविद की नहीं हो सकती है मुख्य ब्रह्मविद की नहीं हो सकती ये यहाँ पर कहा गया तो मंद ब्रह्म विदाम एवं यम आशंका न तु एकात्म विदाम नहीं नहीं परोक्ष ज्ञान नहीं खाली श्रद्धा है हाँ और बाकी जो है वेद का अर्थ समझने की योग्यता नहीं है श्रद्धालु है और उपनिषद अर्थ समझने की योग्यता नहीं रखता उसे मंद ब्रह्मवीद कहा जाएगा सो तो तो। है तो तो तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद ब्रह्म शब्द के एक ही अर्थ नहीं होते तो जो मंद ब्रह्मवीत है का अर्थ है वेद के प्रति श्रद्धा करते हैं वेद का ऊपरी ऊपरी अर्थ ही समझते हैं वेद की गहराई नहीं समझते जो उन्हीं की ये शंका हो सकती है वेद के गूढ़ अर्थ को समझने वाले की शंका नहीं हो सकती न तो एकात्म ब्रह्म इसे पता है। ननु विदान सति अत्र अयम पुरुष स्वयं ज्योति इति विशेषण विशेषणम अनर्थकम् भवती इससे एक शंका की जा रही है अत्र पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवती इस श्रुति में मन का अभाव अर्थ अर्थविवक्षित नहीं है ये कहा गया अब ऐसा कहने पर पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि फिर अत्र पुरुषो स्वयं ज्योतिर्भवती में अत्र शब्द जो स्वप्न का परामर्शक है वो व्यर्थ हो जाएगा अत्र ये विशेषण देना ये शंक, अत्र इस विशेषण के वह अर्थ, विषयक शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं उसका निराकरण फिर आगे आएगा अत्र उच्चते इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल ओम पूर्ण मदह